युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार अफसोस हम लोग बहुत अर्थहीन बागाडंबर को ही आध्यात्मिक सत्य समझ बैठते हैं पांडित्य से भरी सुललित वाक्य रचना को ही गंभीर धर्मानुभूति समझ लेते हैं इसी से यह सारी सांप्रदायिकता आती है सारा विरोध भाव उत्पन्न होता है यदि हम एक बार इस बात को भली भांति समझ लें कि प्रत्यक्ष अनुभूति ही प्रकृत धर्म है तो हम अपने ही हृदय को टटोलेंगे और यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम धर्मराज्य के सत्यों की उपलब्धि की ओर कहां तक अग्रसर हुए हैं और तब हम सब यह समझ जाएंगे कि हम स्वयं अंधकार में भटक रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी उसी अंधकार में भटका रहे हैं बस इतना समझने पर हमारी सांप्रदायिकता और लड़ाई मिट जाएगी यदि कोई तुमसे साम्प्रदायिक झगड़ा करने को तैयार हो तो उससे पूछो तुमने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं क्या तुम्हें कभी आत्म दर्शन प्राप्त हुआ है यदि नहीं तो तुम्हें ईश्वर के नाम का प्रचार करने का क्या अधिकार है तुम तो स्वयं अंधेरे में भटक रहे हो और मुझे भी उसी अंधेरे में घसीटने की कोशिश कर रहे हो अंधा अंधे को राह दिखावे के अनुसार तुम मुझे भी गड्ढे में ले गिरोगे अतएव किसी दूसरे के दोष निकालने से पहले तुमको अधिक विचार कर लेना चाहिए सबको अपने-अपने राह से चलने दो प्रत्यक्ष अनुभूति की ओर अग्रसर होने दो सभी अपने अपने हृदय में उस सत्य स्वरूप आत्मा के दर्शन करने का प्रयत्न करें और जब वे भूमा के उस अनावृत सत्य के दर्शन कर लेंगे तभी उससे प्राप्त होने वाले अपूर्व आनंद का अनुभव कर सकेंगे उपलब्धि से प्रसूत होने वाला यह अपूर्व आनंद कपोल कल्पित नहीं है वरन भारत के प्रत्येक ऋषि ने प्रत्येक सत्र प्रत्येक सत्य सत्यद्रष्टा पुरुष ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है और तब उस आत्मदर्शी हृदय से आप ही आप प्रेम की वाणी निकलेगी क्योंकि उसे ऐसे परम पुरुष का स्पर्श प्राप्त हुआ है जो स्वयं प्रेम स्वरूप है बस तभी हमारे सारे साम्प्रदायिक लड़ाई झगड़े दूर होंगे और तभी हम हिंदू शब्द को तथा प्रत्येक हिंदू नामधारी व्यक्ति को यथार्थता समझने हृदय में धारण करने तथा गंभीर रूप से प्रेम करने एवं आलंगन करने से मैं समर्थ होंगे मेरी बात पर ध्यान दो केवल तभी तुम वास्तव में हिंदू कहलाने योग्य होगे जब हिंदू शब्द को सुनते ही तुम्हारे अंदर बिजली दौड़ने लग जाएगी केवल तभी तुम सच्चे हिंदू कहला सकोगे जब तुम किसी भी प्रांत के कोई भी भाषा बोलने वाले प्रत्येक हिंदू संज्ञ व्यक्ति को एकदम अपना सगा और स्नेही समझने लगोगे केवल तभी तुम सच्चे हिंदू माने जाओगे जब किसी भी हिंदू कहलाने वाले का दुख तुम्हारे हृदय में तीर की तरह आकर चुभेगा मानो तुम्हारा अपना लड़का ही विपत्ति में पड़ गया हो केवल तभी तुम यथार्थतः हिंदू नाम के योग्य होगे जब तुम उनके लिए समस्त अत्याचार और उत्पीड़न सहने के लिए तैयार रहोगे इसके ज्वलंत दृष्टान्त है तुम्हारे ही गुरु गोविंद सिंह जिनकी चर्चा मैं आरंभ में ही कर चुका हूँ इस महात्मा ने देश के शत्रुओं के विरुद्ध लोहा लिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने हृदय का रक्त बहाया अपने पुत्रों को अपने आँखों के सामने मौत के घाट उतारते देखा पर जिनके लिए उन्होंने अपना और अपने प्राणों से बढ़कर प्यारे पुत्रों का खून बहाया उन्हीं लोगों ने इनकी सहायता करना तो दूर रहा उल्टे इन्हें त्याग दिया यहाँ तक कि उन्हें इस प्रदेश से भी हटना पड़ा अंत में मर्मांतक चोट खाए हुए सिंह की भांति यह नरकेसरी शांतिपूर्वक अपने जन्म स्थान को छोड़ दक्षिण भारत में जाकर मृत्यु के राह देखने लगा परंतु अपने जीवन के अंतिम मुहूर्त तक उसने अपने उन कृतज्ञ देशवासियों के प्रति कभी अभिशाप का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला मेरी बात पर ध्यान दो यदि तुम देश की भलाई करना चाहते हो तो तुम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह बनना पड़ेगा तुम्हें अपने देशवासियों में भले ही हजारों दोष दिखाई दे पर तुम उनके रग रग में बहने वाले हिंदू रक्त की ओर ध्यान दो तुम्हें पहले अपने इन स्वजातीय नर रूप देवताओं की पूजा करनी होगी भले ही वे तुम्हारी तुम्हारी बुराई के लिए लाख चेष्टा क्या करें। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि तुम पर अभिशाप और निंदा की व्यवचार करे तो भी तुम उनके प्रति प्रेम वाणी का ही प्रयोग करो यदि ये तुम्हें त्याग दे पैरों से ठुकरा दे तो तुम उसी वीर के श्री गोविंद सिंह की भांति समाज तेज दूर जाकर निरव भाव से मौत की राह देखो जो ऐसा कर सकता है वही सच्चा हिंदू कहलाने का अधिकारी है हमें अपने सामने सदा इसी प्रकार का आदर्श उपस्थित रखना होगा पारस्परिक विरोधाभाव को भूल कर चारों ओर प्रेम का प्रवाह बहाना होगा